श्रीमद गीता अथा त्रयोदशो अध्याय गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पुत्रों ने क्या किया अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहां किंतु जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वो क्षेत्र वस्तुतः है कहा श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कंते क्षेत्र मित्य विधीये तेम प्रहु क्षेत्र तदविद कौनते ये शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वो क्षेत्रज्ञ है वो उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है शरीर तो एक ही है उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद दोषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है जब आसुरी का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपत्त का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सान्निध्य से जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का शमन हो जाता है आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है अतः वो भी परमात्मा में स्वतः विलय हो जाती है भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्र ज आगे देखें क्षेत्र विदि सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्र यज्ञान मत मम हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है ऐसा मेरा मत है अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है तत्म यदशत् सचयो य प्रभाव तत्समा वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वो सब मुझसे संक्षेप में सुन अर्थात क्षेत्र विकार वाला है किसी कारण से हुआ है जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है ऋषि भी कहते हैं ऋषि छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद हे तुम भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है तथा नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है अर्थात वेदांत महर्षि ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है क्या शरीर अर्थात क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है इस पर कहते हैं महाभूतान्य हंकारो इंद्रियाणी दशय कंच अर्जुन पंच महाभूत अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीर अहंकार बुद्धि और चित्त चित्त का नाम न ना लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है उपर्युक्त आठो अष्ट मूल प्रकृति है तथा दस इंद्रिया आ रसना हाथ पैर उपस्थ तथा गुदा एक मन और पांच इंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द और स्पर्श तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातना धृति क्षेत्र सविकार सविकारमुदारितम इच्छा द्वेष सुख दुख और सबका समूह स्थूल देह का ये पिंड चेतना और धैर्य इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप से कहा गया संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है शरीर ही क्षेत्र है शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है तो यही पांच तत्व दस इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेंगे इसलिए कि ये विकारों से बना है अब उस क्षेत्र के का स्वरूप देखें, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि उससे निवृत्त है अमानदम भिव अहिंसाक्षाजव आचार्योपास शौचम स्थर्य आत्मि निग्रह हे अर्जुन मान अपमान का अभाव दंभाचरण का अभाव अहिंसा अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है हां इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है यह उसी का एक अंग प्रत्यंग है अतः अहिंसा क्षमा भाव मन वाणी की सरलता आचार्यों पासना, अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सदगुरु की सेवा और उनकी उपासना पवित्रता अंतःकरण की स्थिरता मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है और इंद्रिया वैराग्य अनहकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव अहम का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग में दुख दोष का बारंबार चिंतन असक्तिरन अभी पुत्रदार गृहादिशु नित्य समचित इष्टिष्टोपत्तिशु पुत्र स्त्री धन और गृह आदि में आसक्ति का अभाव प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना मई चान्य योगे नक्तिरव्यभिचारिणी विविक देश सेरतिर्जन संसदी में अनन्य योग से श्री कृष्ण एक योगी थे अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग। अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्य विचारणी भक्ति अर्थात इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना एकांत स्थान का सेवन मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना था अद्यात्म ज्ञान नि्यव तत्व दर्शन एक त्ञान मिश्र प्रोक्त अज्ञान यद आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रिथति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है ऐसा कहा गया है उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है अध्याय चार में उन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ति में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानाम का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है यहां भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है इसके विपरीत सब अज्ञान है अमानित्व इत्यादि उपरयुक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक है ये प्रश्न पूरा हुआ जेय यवक्षा यज्ञावामृतमश्नुते अनादिमत्म ब्रह्म न सतन्ना सदुच्य अर्जुन जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्म मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूंगा वो आदिर रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो सत है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे एक ही रह जाता है दूसरे का भान नहीं ऐसी स्थिति से वो ब्रह्म न सत है न असत है बल्कि जो स्वयं सहज है वही है सर्वतः सर्वतः पाणि तत् मल्लोके पाणीपाद तिष्ठति वो ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है सुनने वाला है क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है सर्वेन्द्रिय गुणाभाम सर्वेंद्रिय विवर्जितम निर्गुणम वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है फिर भी सब इंद्रियों से रहित है वो आसक्ति रहित गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है जैसा श्री कृष्ण कह आए कि यज्ञ और तपो को भोगने वाला मैं हूं अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलय हो जाते हैं भूताना अचरम चरमे सूक्ष्मेय दूरस्थम चांति के वो ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है चर और अचर रूप भी वही है सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं पड़ता अविज्ञेय है मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है अविभक्त भूतेशु विभक्तमी चितूतभर्तृच तेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है वो जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला भरण और पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है यहां बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति बाहर पालन और भीतर योग क्षेम का निर्वाह बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण है ज्योतिष्यामित ज्योति तमस परम उचते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम विधि सर्वस्विष्ठितम वो ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है तम से अति परे कहा जाता है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है पूर्ण ज्ञाता है जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है वो सबके हृदय में स्थित है उसका निवास स्थान हृदय है अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा अतः हृदय में ध्यान तथा योगा चरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयत मद्भतद विज्ञा मद्भाप्य हे अर्जुन बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं प्रकृति पुरुषम च विध्यनादि उभावपि भावपी विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि जान ऐसा संपूर्ण विकार तथा त्रिगुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान कार्य करण करतृत्व हेतु प्रकृति रुच्य पुरुष सुख दुख हेतु हेतुते कार्य और करण अर्थात जिसके द्वारा कार्य किए जाते विवेक वैराग्य इत्यादि था अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि है। उनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है प्रश्न उठता है कि क्या वो भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि है तब कोई उनसे छूटेगा कैसे इस पर कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थोही भूंगते प्रकृति जा सदस्योनि जन्मसु प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वो किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है उपद्रष्टानुमंताच भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो दे पुरुष पर वो पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप हाथ पाओ मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है वो साक्षी के रूप में खड़ा है साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा उसकी ओर बढ़ा तो द्रष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है वो अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है अनुभव देने लगता है साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भरता बनकर भरण पोषण करने लगता है जिसमें आपके योग योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है भोगतारंभ यज्ञ तप साम यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मे चाप जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये पुरुष अर्थात आत्मा परह ही है सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है अंतर इतना ही है कि आरंभ में यह दृष्टा के रूप में था क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है वे पुरुषम सह सर्वथा सहथर्तमी न सभूय जायते इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता यही मुक्ति है अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं ध्यान आत्मनि पश्यत्मात्मे सांख्यन योगेन कर्मयोगेन चापरे हे अर्जुन उस आत्मानव परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं अन्य मजान श्रुवा उपास तरव मृत्यु श्रिति परायण परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है वे इस प्रकार न जानते हुए अन्यभ्य दूसरे जो तत्व के जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं और वे सुनने के पारायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र भरत हे अर्जुन यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान प्राप्ति कब होती है इस पर कहते हैं समम सर्वेशु भूतेषु तिषंत परमेश्वर विनश्य स्वीनश्य पश्यति सपश्यति जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वो परमात्म स्वरूप है इससे पहले नहीं इसी पर पीछे अध्याय आठ में भी कहा था भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञता भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं उनका मिट जाना ही कर्मों की पराकाष्ठा है उस समय कर्म पूर्ण है वही यहां भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही सही देखता है समम पशी सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नी नस्त्यात्म आत्मा तथो या क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान अर्थात जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं प्रकृत च कर्माणी क्रियमाणी सर्वश यह पश्यति तथात्म करता जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किया जाता देखता है अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है यदा भूत थग भाव एक पश्यती ततविस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों में एक परमात्मा को प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त होता है जिस क्षण ये अवस्था आ गई उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त होता है ये लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है अनादित्व निर्गुणत्वा परमात्माय व्यय शरीर स्थिति कौंते न करोती न लिप्यते कौनते अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है किस प्रकार यथा सर्वगतम यहाँगत सौ आकाशमोपलिप्यवस्थि देहे तथा तथात्मा जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता आगे कहते हैं यथा प्रकाशयत कृत्नम लोकमिम रवि क्षेत्र क्षेत्री, तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है अंत में निर्णय देते हैं क्षेत्र क्षेत्र जो रंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षित पर इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देख लेते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है निष्कर्ष गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहां वह स्थल बताना शेष था जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया कौनते यह शरीर ही एक क्षेत्र है जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है इसका संचालक है अर्जुन संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे क्योंकि जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूं उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है उस पर प्रकाश डाला मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है महर्षियों ने भी यही कहा है वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है ब्रह्मसूत्र में भी वही मिलता है शरीर अर्थात जो क्षेत्र है क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति अव्यक्त प्रकृति दस इंद्रिया और मन इंद्रियों के पांचों विषय आशा तृष्णा और वासना इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है उन्होंने बताया कि साधना के पूर्तिकाल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म वह न सत है न असत इन दोनों से परे है उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं बाहर मूर्ति रखकर नहीं बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं तो शेष निष्काम कर्म योग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं जो उसकी विधि नहीं जानते वे तत्व महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है कि किसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा है अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष को उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है क्रिया आवश्यक है इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया वस्तुत क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है शरीर कहना तो सरल है किंतु शरीर का संबंध कहां तक है तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है उनके बिना आप जी नहीं सकते यह भूमंडल विश्व जगत देश प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है अतः ओ तत्सदिति, श्रीमद भगवद गीता सूप निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्रीमद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का तेरवा अध्याय पूर्ण होता है हरिओ तत्सत